ष मंद मूर्तिद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति, शांति चूड़ा मणि कृत विधुर बलई कृत वासव पंडित ऐसे चार मुख्य पद उसमें है पूर्व पक्ष समाप्ति पुनरातत्व दोष दिखाया अरे एक देश उसका निराकरण किया क्या कह करके पूर्व पक्ष ये दोष दिखाया अब चरण में एक है है है उसमें जो उसका करने के लिए इसलिए वो दोष हुआ एक अभी एकदेशी उसका समाधान दिया क्या दिया को यदि तो तो यह नहीं होगा आगे मुख्य सिद्धांति को ये क्यों आना पड़ा वस्तु तस्तु कहने के लिए जहाँ जाति जहाँ प्रवृत्ति निमित्त जो पद होगा उसी को ही विशेष होना पड़ेगा तो क्या लीला तांडव पंडितों नहीं हो पाएगा फिर नहीं होगा तो फिर कौन होगा भव होगा अगर भव होगा तो फिर ये दो बचा रहेगा समाप्ति पुनरा तत्व तो दोष दोष रहेगा नहीं रहेगा फिर रहेगा तो फिर कैसा निराकरण किया सिद्धांति अर्थात पूर्व जो दो विशेषण हुए वो विशेषण अभी चरितार्थ नहीं हो गए उनमें आकांक्षा अभी बचा हुआ है इस प्रकार स्थिति को क्या कहेंगे उत्थित आकांक्षा स्थिति जहाँ उत्थित आकांक्षा स्थिति रहेगा वो आकांक्षा को चरितार्थ करने के लिए हम और अन्वय कर पाएंगे वहां पुनरातत्व तो दोष नहीं होगा अरे पुनरातत्व तो दोष फिर कहाँ आ जाएगा जहाँ पर उत्थापित आकांक्षा होगा अर्थात आकांक्षा नहीं है जितना अन्वय बोध हो गया चरितार्थ तो हो गया था किंतु कि विशेषण बचा रहा उसको हमको अन्वय करना पड़ेगा इसलिए आकांक्षा फिर उठाना पड़ेगा सभाव इस प्रकार के आकांक्षा जहाँ उत्थापन करेंगे वहां ये दोष आ जाएगा अच्छा आगे हम लोग देखे थे प्रवृत्ति निमित प्रवृत्ति निमित इसका मुंह जो लक्षण हुआ उसमें तीन अंश आया था इसका द्वितीय अंश क्या है क्या है सो वाच्य संबंधित सो वाच्य वृत्तित्व सती तो आगे के लिए जाएगा सो वाच्य संबंध है ना वृत्तित्व इसमें सोवाच्य शब्द से स्व पद से किसको लिया गया घटो शब्द को स्व वाच्य किसको ले रहे हैं जब द्वितीय लक्षण है स्वाच्य से किसको लिया जा रहा है समवाय सम्बंध स्ववाच्य संबंध है ना ये करें? रहे अच्छा वो आगे जो है स्वाच्य नहीं हम पूर्व को अच्छा ठीक है तो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ पाया ठीक है तो सो वाच्य संबंधे न आगे क्या है स्वाच्य वृत्तित्व तो स्वच्य संबंधे न जो सो वाच्य है इसका क्या अर्थ हुआ संवाय सम्बन्ध आगे स्ववाच्य वृत्व है वहां ये स्व वाच्य से किस को लेंगे स्वाच्य संबंध न स्ववाच्य वृत्तित्व स्ववाच्य संबंध से स्व वाच्य हो गया संवाय संबंध आगे स्ववाच्य वृत्तित्व स्वाच्य से किसको लेंगे स्वाच्य संबंधे न स्वाच्य शब्द का अर्थ हो गया संबंध तो स्ववाच्य संबंधे न आगे है स्वाच्य वृत्ति तुम यहाँ स्ववाच्य से किसको लेंगे घटो घट वृत्ति तुम किस में आएगा घटो तुम्हें आ जाएगा प्रवृत्ति निमित्त में वो आएगा प्रवृति निमित्त अच्छा ये लक्षण का तृतीय अंश क्या है यहाँ स्व वाच्य शब्द से किसको लेंगे जी जो तृतीय में घट शब्द को तो घट शब्द हो गया स्वच्य में स्वच्य किस को लेंगे स्वच्य उपस्थितिया स्वाच्य शब्द से घट शब्द नहीं घट अब घट शब्द शायद कह रही तो स्वच्य से अभी घट लेंगे स्व पद से घट शब्द ले रहे वाच्य हो गया घट तो स्ववाच्य उपस्थिति उपस्थिति शब्द का क्या अर्थ है ज्ञान तो घट ज्ञान स्ववाच्य उपस्थिति हो गया घट ज्ञान आगे स्वच्य उपस्थिति ये अर्थात तो घट ज्ञान संबंधी आगे क्या शब्द है प्रकारता तो घटक ज्ञान संबंधी जो प्रकारता एक इसमें रहेगी घटकत्व तो में तो प्रकारता वान कौन हो जाएगा घटकत्व क्योंकि प्रकारता रहेगी घटत्व में तो घटत्व हो गया प्रकारता वत्त तो अभी घटत्व हो गया प्रकारता वत् अभी घटत्व में क्या धर्म रहेगा तो स्ववाच्य उपस्थिति प्रकारता वत्वम ये किसमें रहा घटत्व किस में और प्रथम अंश क्या था लक्षण का यह यहाँ पद से किसको लेंगे घट शब्द सो तो वाच्य कहने से किसको लेंगे घटत तो स्वच्य हो गया घटतत्व और घटत्व में क्या धर्म आ जाएगा स्व वाच्य घटत्व में तीन अंश आया ठीक तो है तृतीय में हे शब्द प्रयोग करने का ज्ञान ज्ञान हाँ उपस्थिति अर्थात ज्ञान संबंधी उपस्थिति हो गया ज्ञान अर्थात घट ज्ञान संबंधी प्रकार होता प्रकारता उपस्थिति शब्द प्रयोग करने नहीं तो घट ज्ञाने यह प्रकारता कह से होता हाँ वो ठीक है तो आप ज्ञान शब्द कह सकते थे तो उपस्थिति का उपस्थिति शब्द का अर्थ ही ज्ञान है अच्छा आगे देखेंगे हाँ, लीला तांडव पंडित इसका भी अर्थ दिखाते हैं अच्छा टीका में और थोड़ा एक पंक्ति देख लेंगे जहां दिया है उत्थाप्य आकांक्षी आकांक्षी रामरुद्रि में उत्थाप्य आकांक्षी उत्थाप्य आकांक्षा का अर्थ हो गया अनियत तो आकांक्षा जहाँ उत्थाप्य आकांक्षा रहेगा वहाँ पुनरा तत्व तो, तो दोष रहेगा तो वो कैसे स्थिति कहते हैं अनियत आकांक्षा अनियत आकांक्षा क्या कहते हैं क्रिया कारक पदा परस्पर आकांक्षा नियता क्रिया और कारक इसमें आकांक्षा तो नियत निश्चित रहेगा नियता जैसे पुत्र आदि पदा नाम अच्छा नियता पुत्र आदि पदा प्रतियोगी आकांक्षा नियता पुत्र कहने से आकांक्षा किसमें रहेगी पिता आदि तो में तो कहते इसमें भी प्रतियोगी का आकांक्षा रहेगा तो प्रतियोगी यहाँ किसको लेकर के प्रतियोगी कहा जाता है प्रतियोगी तीन चीज का होता है संबंध अभाव और सादृश्य तो यहाँ किसको लेकर के प्रतियोगी कह दिया गया संबंधों को जहाँ पुत्र आदि शब्द कहेंगे वहां प्रतियोगी को लेकर के क्या आकांक्षा रहेगा ये पुत्र का प्रतियोगी कौन होगा यहाँ भी आकांक्षा नियता एवं प्रयोजनाकांक्षा भी नियता एवं जहां कोई प्रयोजन ऐसा कोई शब्द है मतलब ऐसा कोई विषय है जहां कोई प्रयोजन भी इसके पीछे है वहां भी आकांक्षा निश्चित रहेगा नियता एवं प्रयोजनाभाव वाक्या एवं असिधि प्रयोजन अगर नहीं है तो फिर ये वाक्य मतलब ये वाक्य का अर्थ जहाँ प्रयोजन नहीं है तो फिर वो वाक्य का अन्वय करना ये से व्यर्थ है असिद्धि प्रसंगा भव की दृश्य इत्यादि आकांक्षातु तो नियता भव की दृश्य इस प्रकार की आकांक्षा ये ऊपर तीनों प्रकार में नहीं आता है भवह की दृश्य इस प्रकार की यहाँ कोई क्रिया क्रियाकारक इस प्रकार की बात नहीं है और भवक की दृश्य कहने से ये कोई संबंध को भी नहीं बता रहे जैसे पिता पुत्र ये स्वामी वृत्य इस प्रकार की कोई यहाँ संबंध भी नहीं है और यहाँ भव की दृश्य कहने से ये कोई आकांक्षा मतलब इस प्रकार की प्रयोजन है इसलिए आकांक्षा बना रहेगा ये नहीं है क्योंकि उससे पूर्व विशेषण कह करके वाक्य चरितार्थ कर दिया आ, ये कोई आकांक्षा या नहीं है नहीं होने से तथाच नियत आकांक्षा रहित अन्वय बोध उत्तरम विशेष वाचक पद से पुनर्संधान एवं नियत आकांक्षा रहित होकर के अन्वय बोध हो गया है भव शब्द का दो विशेषण के साथ अन्वय बोध हो गया है जिसमें और नियत आकांक्षा बचा नहीं है नियत आकांक्षा रहित होकर के अन्वय बोध हो गया ऐसे होने के बाद फिर विशेष वाचक पद को आप उठा रहे हैं जहां नियत आकांक्षा नहीं है नहीं होने पर आप फिर अभिया के अनियत आकांक्षा को ला रहे हैं क्योंकि आकांक्षा तो वहाँ नियत नहीं है आप अन्वय करने के लिए आकांक्षा ला रहे हैं तो इसको कहा जाएगा अनियत आकांक्षा हुआ तो जहां अनियत आकांक्षा होगा वहीं ये पुनरातत्व दो सो हो सकता है नियत आकांक्षा के लिए तीन जागा कह दिया ये तीन जागा जहाँ नहीं है वहाँ अनियत आकांक्षा और विशेषण अंतर का अन्वय करने के लिए विशेष को लाएंगे तो ये दोष रहेगा आ, क्रिया क्रियाकारक में नियत आकांक्षा जहां संबंध है उसमें नियत आकांक्षा और जहाँ प्रयोजना प्रयोजन जैसे कहे देंगे कि गच्छसी इतना पद कह दिया इसके पीछे हमको भान हो रहा है कि कुछ प्रयोजन के लिए गमन क्रिया हो रहा है तो वहां और आकांक्षा रहेगा ताकि मतलब कूत्र अथवा अथवाकस्मात हेतु तो हो गच्छसी इस प्रकार की आकांक्षा वहां बना रहेगा हाँ नियत आकांक्षा नहीं है अनियत आकांक्षा में ये दोष आ जाएगा आकांक्षा निश्चित है तो आप तो अनुय करेंगे फिर दोष क्यों मानेंगे जहाँ आकांक्षा नहीं है और आपको अन्वय करना पड़ता है इसको कहा जाएगा कि दोष हो गया आगे मूल में दे में लील, लीला लीलाता पंडित इसका विग्रह दिखाते हैं। है लीलयातांडात नृत्यम तो लीलया तांडवम लीला तांडव तत्र पंडितों पंडितों अर्थात अभिज्ञ विज्ञाता इत्य लील या लीला लीलया लीला लीलातांडव तत्र तस्म उस विषय में पंडित नित्यर्थ अभिज कुशल लीला लीलातांडव पंडित कहने से अर्थात नृत्य में कुशल है तो अभी कैसा स्थिति है कहते हैं नृत्य में जो कुशल है उसको मिलेगा अधिक समय नृत्य करता हुआ है तो कहते हैं अन्य विशिष्टतया स्मृति विषयवाद अभी ग्रंथकार शिवजी का स्मरण कर रहे हैं तो शिवजी जी अभी किस प्रकार स्थिति में है नित्य स्थिति में है तो कहते हैं नृत्य विशिष्टतया तो जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है पेट पालने के लिए नृत्य करता है तो अलग बात है प्रसन्न रहेगा कोई निश्चय नहीं है किंतु जो ऐसा स्थिति में नहीं है नृत्य करता है वो प्रसन्न होगा पेट पालने के लिए जीविका के लिए नृत्य नहीं कर रहा है अगर ऐसा नृत्य कर रहा है और निश्चित प्रसन्न होगा तो यहाँ ये कहा जाए कि नृत्य विशिष्ट या दो नंबर ना क्या टिप्पणी है तीन नृत्य विशिष्टत्व प्रकारक स्मृति विषयत्व नृत्य विशिष्ट हो गए शिव जी उसमें प्रकार आ जाएगा नृत्य विशिष्टत्व नृत्य विशिष्टत्व प्रकारक स्मृति ये स्मृति किसको हो रही है ग्रंथकार को तो उनका स्मृति का विषय जो शिव बन रहे वो नृत्य विशिष्टत्व प्रकार का इस प्रकार की जो स्मृति हो रही है इससे क्या लाभ हो रहा है मूल में कह रहे हैं दिनकारी में अने न लीला तांडव पंडित ये शब्द के द्वारा नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात ग्रंथकार का स्मृति विषय बनने से प्रार्थिता अर्थाव इति सूचिता जो वो अभी प्रार्थना कर रहा है वो तो होगा ही होगा जो प्रसन्न है जो सैव्य जो प्रसन्न है तब जो प्रार्थना करेंगे वो प्राप्त होगा ही होगा कभी ग्रंथकार क्या प्रार्थना कर दी क्या मांगे यहाँ भवो भव्याय भव्याय समृद्ध है तो ये जो भव्याय जो प्रार्थना किए हैं भव्याय अर्थात यहाँ समृद्धि कल्याण आय विघ्न विनाश हो तो ये अर्थात जो प्रयोजन है वो ये प्रयोजन निश्चित तो पूर्ण होगा ही ननु तो अभी दिखाते हैं कि कैसे अर्थात आकांक्षा परस्पर में बना हुआ है दिखाते हैं ननु आभूषण रहित तो से कथम नृत्य तत्रह अभी नृत्य करते हैं ये तो पता चला किन्तु आभूषण रहित तो कैसे होगा इसलिए कहते चूड़ामीकृत चूड़ाम विधुर अचूडामि चूड़ामिव संप चूामि जो पहले नहीं था अभी चूड़ामणि जैसा संपद्यमान हुआ है इति कृतः इसमें क्या सूत्र लगा कर्तरी चुह चूड़ी कृतो विधुर येन स तथा स तथा तथा कहने से विधु आगे बलयी अबल बलये बलयीक बलयी दीर्घकार की सूत्र से आएगा सै का अचर्ण सैत बी आगे बलयीक अच्छा ये प्रथम श्लोक का विचार पूरा हुआ आगे शिष्य प्रति जानते शिष्य से अवधान अवधान अर्थात अभिमुखीकरण ये दिया रामरुद्री में देखिये शिष्यावधाना शिष्याणाम अवधानम शुश्रूषा शुश्रूषा अर्थात श्रोतु इच्छा तिष्य का श्रवण का इच्छा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात इसमें महत्व बुद्धि होने से श्रवण में इच्छा रहेगी इसके लिए करते हैं निजन मतसक्षिप्त चिंतनोक्ति विशदी कर्वाणी कौतुकान न राजीव राजीवदयावस नु न हाँ। राजीव दयावस कौतुकानुजनिर्मिति कालीम अतिसंक्षिप्तचिताशदीकवाणी राजीव दया बसमद राजीव उनका शिष्य उत्ता का पंचानंदी का शिष्य तो राजीव के प्रति दया दया से वसीभूत होकर के बसम बद क्या सूत्र लगे प्रिय बसे बदह खच अरे अनुस्व दस्य मऊ आ, राजीव दया से वसीभूत होकर के वसम बद बदधातु से खच प्रत्यय होने से वसा अदंत होने से अजंत है तो फिर मुंग हो गया अजंत से राजीव दया वसम अधिन हो करके कौतुका ननु कौतुका दो नंबर टिप्पणी दे दिया उत्साह तो उत्साह से ननु ननु अर्थात अवधारणा अर्थात उत्साह के साथ किए हैं निज निर्मित कार्यवलिंग स्वयं ही कार्य कावलिका रचयिता है पंचानंद भट्टाचार्य जी अभी निज निज अर्थात निजे न निर्मित स्व न निर्मित या कार्य का बलिम अति वो कार्य का बलिम अति संक्षिप्त चिरंतन उक्ति भी विशदी करवाणी विशदी तो करवाणी इसका करता कौन है अहम तो अर्थात तो ये मुक्तावलिकार कहते हैं कि मैं ही उसको विषद करता हूँ स्पष्ट करता हूँ केनो कहते के हैं अति संक्षिप्त चिरंतन उपति उक्ति उपति इति चिरंतन उपति चिरंतन अर्थात प्राचीन मुनि अर्थात जो दर्शनकार वैशेषिक गौतम आदि ए कणाद गौतम आदि वो हो गए चिरंतन मुनि तेषा मुक्ति अर्थात कणाद सूत्र गौतम सूत्र वो सूत्रों के द्वारा और वो सूत्र सब कैसा है कहते अति संक्षिप्त अत्यंत संक्षिप्त अथवा अत्यंत संक्षेप शब्द संक्षेप यशमिन सूत्र में शब्द का संक्षेप अति अधिक है सूत्र जो होगा शब्द उसमें बहुत कम रहेगा इसलिए अति संक्षिप्त अर्थात अत्यंत संक्षेप शब्द संक्षेप यशमिन जिसमें किसमें कहते हैं कि जो चिरंतन मुक्ति में उसी के द्वारा अर्थात ये जो कारिकावली बनाए हैं वो गौतम और कणाद का जो सूत्र है वो सूत्र के आधार पर ये कारिकावली बनाए हैं और वो सूत्र अति संक्षिप्त अति संक्षिप्त चिरंतन उक्ति के आधार पर जो कारिकावली बनाए हैं अभी उसी के आधार पर ये उसका विशदी करवाणी अर्थात ये जो आगे भी मुक्तावली लिखेंगे वही सूत्रों के आधार पर ही मुक्तावली लिखेंगे अर्थात बहुत ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे स्वल्प व्याख्यान ही करेंगे अति संक्षिप्त में आगे देंगे इसका विग्रह देंगे उसमें बहुब्री है आगे वही चिरंतन उक्ति आगे ते ही अति संक्षिप्त चिरंतन उक्ति तो कणा दौतम सूत्री ते ही ननु अवधारण अर्थ में कौतुका उत्साह तो के साथ ही ऐसा नहीं कि उसको तो बोलना पड़ेगा क्या करेंगे इसलिए पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार की नहीं उत्साह के साथ दिनोकी में निज निर्मित कारिका बोली का व्याख्यान देते हैं निजे न निजे न स्वे न निर्मिता निर्मिता का रचिता तो रचिता का कहते हैं या कारिका बोली तो रचिता हो गया कारिका बोली अभी इसके ऊपर टिप्पणी दी है इस सभी किताब में ये रचिता के ऊपर टिप्पणी है मैं आप लोगों का दूसरा दिन आपके पास यही है अच्छा स्व कर्त्रिका रचना कर्मी भूता अभी जो रचिता हो गया कारिका स्व कर्त्रिका रचना है जो कारिका बोले है स्व कर्त्रिका रचना स्वयं ही करता है स्व कर्त्रिका रचना का कर्म रचना हो गया क्रिया तो रचना का कर्म हो गया ये कारिका बोले इसलिए रचिता शब्द का अर्थ हो गया स्वरचित स्व कर्तिक रचना का कर्मी भूत कर्म जो बना हुआ है रचिता स्वनिर्मित निर्मित निर्मिता अर्थात रचिता स्वरचिता का कारिका ताम का बलिव स्वनिर्मिता कारि का बलि स्वनिर्मित तो कारि का ताम आगे कहा गया कि अति संक्षिप्त चिरंतन उक्ति भी उसका विग्रह देते हैं अति अति अत्यंतम संक्षेप संक्षेप शब्द संक्षेप यसु संक्षिप्त अगर निष्ठा कर देंगे तो कर देंगे तो संक्षेप हो संक्षेप संक्षेप अर्थ शब्द संक्षेप यासु यासु अर्थात चिरंतन न उक्तिसुअ अति तो अति संक्षिप्ता कणाद प्रभतिना या उक्त जो अति संक्षिप्त है वो कौन है कहते तादृश्य तादृश्य ये कहाँ का रूप हो जाएगा तादृश चिरातना उक्त प्रथमा बहुवचन क्योंकि उक्ति स्त्रीलिंग हुआ इसलिए तादृश्य हो गया तादृश्य तादृश्यदृश बहुवचन कौन है हैिंतना चिरंतना चिरतन शब्द का अर्थ देते कणद प्रभृति कणद गौतम इत्यादि ओ वाणी के द्वारा प्रतिपादित तो युक्ति, युक्ति तो कणाद गौतम इनका जो उक्ति सूत्र ता हम विश्दी करवाणी वो सूत्रों सु, को आधार करके ही मैं विषद करता हूं अर्थात ये मुक्तावली लिखता हूं अर्थात मुक्तावली भी सूत्रों के आधार पर हुआ है क्यों कहते हैं कारिकावली सूत्र के आधार पर हुआ है उसका जो व्याख्यान होगा वो भी सूत्र के आधार पर ही होगा तभी हम विशदी करवाणी विशदी करवाणी अर्थात प्रकटी करोगी स्पष्ट करता हूँ शंका करते हैं नु लीलाव प्राचीन निबंधन अध्ययन कलिवल प्रतिपादी अर्थ बोधव्य किसद इति अतः अहत्त निबंधन लील्यादीन लीलावती श्रीवल्लभ का अर्थात ये अर्था महान वैशेषिक इनका खंडन करने के लिए ये आये चित्सुकी तो मतलब इतना बलवान हुए थे लीलावती आदि प्राचीन निबंधन निबंध निवन्ध, प्राचीन निबंध अध्ययन एव ये प्राचीन ग्रंथ है अर्थात ये ग्रंथ आने से पहले कारिकावली आने से पहले लीलावती हो गया था कारिकावली तो ग्यारह सौ में आया लीलावती नौ के आसपास ना, वो लीलावती नाम अनेक हो सकता है लीलावती श्रीवल्लभ का ये प्रसिद्ध वैशे का ग्रंथ बहुत प्रचार इसका होना मतलब आरंभ हो गया इसको खंडन करने के लिए शिशु काचार्य है लीलावती प्राचीन निबंधन अध्ययन के द्वारा ये प्राचीन ग्रंथ है लीलावती उसका अध्ययन से ही कारिका बलि के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ ये वैशिषिक दर्शन न्याय दर्शन का जो तात्पर्य ये बोधव्य वो उसी से ज्ञान हो जाएगा किम अने भगवत्कृत विषद निबंधन निबंधेन तो आप ये जो अभी विशदी करवाणी कह करके जो विषद निबंधन करते हैं इसके द्वारा क्या है पहले से तो ग्रंथ है तो फिर इसके द्वारा क्या होगा इसलिए कहते हैं अति संक्षिप्त वो सब जो पहले ग्रंथ है कहते हैं अति विस्तृत है और ये अति संक्षिप्त है इसलिए कहते ना भाष्य पढ़ेंगे कितना कठिन है प्रकरण पढ़ेंगे छोटा है खुशी से हो जाएगा तो इस इसका कहते हैं ये अति संक्षिप्त ग्रंथ ये जो विस्तृत तो ग्रंथ होता है वो सब विचार और बहुल है उसको सब बचाना कठिन है तथा च लीलावती अति संक्षिप्त चिरंतन मुक्ति इसके द्वारा विषय करेंगे अर्थात तो ये ग्रंथ संक्षिप्त होगा तथा चीलावत्यादि प्राचीन निबंधेशु ग्रंथबाहल्य बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिकतया न बलाना प्रवृत्तिरिभाव लीलावत्यादि जो प्राचीन निबंध है वो सब ग्रंथ बाहुल्य अर्थात सब अधिक लंबा ग्रंथ है और उसका अध्ययन करने से बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्ति काम उसमें रहेगा बहुतर दुख का हेतु ऐसा जो प्रतिपत्ति है जिस ग्रंथ में बहुत दुख हेतु प्रतिपत्ति का बहुत दुख हैतु यस्मिन बहुत दुखम हेतु यश्मिन किस कस्मिन प्रतिपत्म जिस प्रतिपत्ति में बहुत दुख होगा तो वो दुख हो गया अ वो प्रतिपत्ति हो गया बहुत दुख हेतु अभी बहुत दुख हेतु प्रतिपत्तिर ग्रंथ से लीलावती ग्रंथ तो वो ग्रंथ हो जाएगा बहुतरो दुख हेतु प्रतिपत्ति क तो पहले प्रतिपत्ति के पूर्व में बहुत दुख में क्या समास हुआ बहुबरी तथा बहुत दुखर कस्या बहुत दुख हेतु अभी बहुत दुख हेतु बहुत दुख हेतु प्रतिपत्ति ग्रंथ से जिसे ग्रंथ का प्रतिपत्ति ज्ञान बहुत दुख हेतु कह तो वो ग्रंथ हो जाएगा बहुत तरह दुख हेतु प्रतिपति क ये कौन हो जाएगा लीलावती अभी उसमें क्या धर्म आ जाएगा कत्ता। दिया तो बहुत दुख हेतु प्रतिपति कतया अभी वो लीलावती ग्रंथ में आ जाएगा आने से तो इस कारण से न वालम प्रभृति रीतिभाव फिर वालों को प्रवृति नहीं होगा जिसमें बहुत दुख होगा उसमें बालक प्रवृत्त नहीं होगा प्रवृत्ति रीति रीतिभाव स्व उत्प्रेक्षा अभी कहते हैं ठीक है अभी आपका ग्रंथ में तो प्रवृत्ति होगा क्योंकि इसमें बहुत तरह दुख हेतु नहीं है किंतु स्व उत्प्रेक्षा मूलकता प्रयुक्त अनादरणीयता निरसितुम चिरंतन इति उक्तम स्व आपका ये जो ग्रंथ है स्व उत्पेक्षा मूलक है अर्थात तो, उत्प्रेक्षा अर्थात तो कपोल कहते हैं आप केवल कल्पना करके इसको लिख दिए हैं तो स्व उत्प्रेक्षा मूलकता, कता तो तया प्रयुक्त उससे क्या होगा अनादरणीयता जिसे पता चलेगा ये तो इसका कोई मूल नहीं है कुछ ना कुछ सोच करके लिख दिए हैं तो ऐसा ग्रंथ अनादरणीय हो जाएगा स्व उत्प्रेक्षा मूलकता प्रयुक्त अनादरणीयता स्व उत्प्रेक्षा समाज कैसे कहेंगे देश्ण देश्ण। तो स्वय उत्प्रेक्षा, तो हो, उत्प्रेक्षा तो हो गया सो उत्प्रेक्षा आगे यश तो हो गया सो उत्प्रेक्षा मूलक तसे भाव सो उत्प्रेक्षा मूलकता आगे तेन तेन प्रयुक्त उससे प्रयुक्त होगा क्या अनादरणीयता सो उत्प्रेक्षा मूलकता जहां हमको पता चलेगा उससे अनादरणीयता ये आ जाएगा तो उसे प्रयुक्त हो जाएगा ताम निरसितुम वो अनादरणीयता न रहे इसके लिए कहा जाएगा कि कहा गया कि चिरंतन उपति भी अर्थात कणाद गौतम इनका सूत्र के आधार पर ही हमने लिखा है ये कपोलो कल्पना नहीं है और कौतुका ननु कहा गया राजीव अवसन कौतुका्त नु नु अवधारणे अर्थात उत्साह के साथ ही क्या है तथा एव गया नु का स्वयं ग्रंथकरणे क्लेशा सूचि ग्रंथकार ग्रंथकरणे ग्रंथ बनाने में क्लेशा सूचित क्योंकि अभी उत्साह के साथ कर रहे हैं उत्साह के साथ कर रहे हैं तो फिर पीड़ा नहीं है क्लेशा स्वयं ग्रन्थक प्रवृत निमित्त आह ये ग्रंथ क्यों बना रहे हैं इसमें निमित्त क्या है कहते हैं राजीव दयाव संबद्ध तो राजीव ही इसमें निमित्त बन गया राजीव के ऊपर जो दया इसमें देखिए दो नंबर टिप्पणी दिए हैं एक तो। निमित्त ज्ञान जनक शब्दानुकूल कृतिमान ये हो गया ग्रंथ निमित्त में ज्ञान कराना है किस में ज्ञान कराने के लिए ग्रंथ लिखे राजीव में तो निमित्त कौन हो जाएगा राजीव तो राजीव से ज्ञान ज्ञान से जनक राजीव को ज्ञान कैसे होगा अगर ये ग्रंथ चरण करेंगे तो तो राजीव ज्ञान जनक राजीव का, का ज्ञान कैसे होगा शब्द से तो राजीव ज्ञान जनक शब्द तद अनुकूल कृतिमान वो शब्द अनुकूल कृतिमान कौन होंगे पंचान निमित्त ज्ञान जनक शब्द अनुकूल कृतिमान ये हो गए मुक्तावलिगे अच्छा। में राजीव शिष्य या दया कृपा राजीव में जो दया तया वसम वी अर्थात अधीन तदीन इत उसका अधीन हो गे ये अद्वेश अधिकार भी अपना शिष्य कहे मतलब शिष्य ने कहा कि आप हमारे लिए ग्रंथ का मतलब ग्रंथ लिख दीजिए तो फिर अद्विधिकार भी उनका शिष्य के लिए लिखे उस शिष्य का नाम था वो भी आगे फिर टीका लिखे हैं ना ये अद्विष्य थी उनका नाम ना तो तो ये नहीं है गौड़े ब्रह्मानंद नहीं थे वो तो टीका बाद में लिखे कठिन टीका उनके पूर्व में जरूरत तो है उनका शिष्य मतलब उनका सेवक उनका अर्थात अंतिम समय में वो सेवक थे तो उनके लिए लिखे <coughs> सिद्धि व्याख्या वो सेवक स्वयं लिखे हैं सिद्धि व्याख्या ये इनको न्यायमृतो को खंडन करके अद्वत सिद्धि लिखे अद्वैत सिद्ध को खंडन करने के लिए व्यासराज तीर्थ जी का और एक शिष्य खंडन कर दिया तरंगिणी लिख दिया तरंगिणी को खंडन करने के लिए सिद्धि व्याख्या ये लिखे, उनका गुरु गुरु का सि खंडन कर दिए फिर गुरु का इनका गुरु का खंडन करने के लिए उनका शिष्य लिख दिया फिर वो शिष्य का ग्रंथ को खंडन के लिए इन गुरु का शिष्य फिर लिख दिया ये चलता रहा आगे आगे ननु ग्रंथा दो प्रवृत अच्छा ठीक है असमय पर ओ शंकर शंकर्य केशव वातराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत तो ईश्वरो गुरात्मे दी मोतिभा दक्षिणाम ओम तीन शाम तीन शाम उनका शिष्य का नाम था बलभद्र ये सिद्धिकार का